भी भी भी की, की, की, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मनोज, मनोज कुमार शिव की कुछ लघु कथाए पहली लघु कथा का शीर्षक है सुसंस्कार सोमवार की सुबह थी प्रताप सिंह अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की देखने मित्र सोमनाथ पत्नी सुभद्रा व बेटे नितिन के साथ रामलाल जी के घर गए रामलाल जी शहर के एक बड़े विद्यालय में हिंदी के अध्यापक थे नितिन काफी पढ़ा लिखा व होनहार लड़का था अब तो वह एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था रिश्ते तो नितिन के लिए बहुत आ रहे थे मगर प्रताप सिंह और सुबद्रा बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहते थे चाय पानी का दौर चल रहा था हंसी मजाक करते करते माहौल बहुत खुशनुमा हो चला था तभी रामलाल जी के बेटे ने किसी काम से बाहर जाने के लिए अपने माता पिता से पूछा माँ मुझे किसी काम के लिए शहर तक जाना होगा ठीक है बेटा मगर शाम तक हर हाल में जल्दी लौट आना और कुछ भी ऐसा मत करना जिससे हमारी इज्जत पर कीचड़ उछले लड़के की माँ ने बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा प्रताप सिंह ने पत्नी सुभद्रा की ओर मुस्कुराते हुए देखा जिस घर में बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जा रहे हूँ उस घर की लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए वे एक दूसरे को आश्वस्त कर चुके थे बात आगे बढ़ी और दो महीने बाद शादी तय हो गई। दूसरी लघु कथा का शीर्षक है धार्मिक व्यापार गोमती नगर में राम कथा का आयोजन किया गया था पांडाल खचाखच भरा हुआ था कथावाचक रंग बिरंगी पोशाक पहने माथे पर चंदन का लेप लगाए सभी भक्त जनों को भक्ति सिंधु में डुबोने की हर संभव कोशिश कर रहा था चेहरे पर अति सौम्य भाव लाकर वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विनम्रता और दया भाव के किस्से सुनाए जा रहा था मई महीने की कड़ती धूप पड़ रही थी अचानक बिजली चली गई। कथावाचक के माथे पर पसीने की एक खुराफाती बूंद उनके चेहरे के मेकअप को खराब करने के लिए बेताब थी। जैसे ही उसने गमछे से उस पसीने की बूंद को पोछा चंदन के लेप का डिजाइन बिगड़ गया अब कथावाचक का क्रोध सातवें आसमान पर था ये कैसे कैसी बुकिंग कर देते हो तुम? तो? न ढंग की कोई व्यवस्था न खाने पीने की बढ़िया सुविधा और ऊपर से पैसे भी कम मिलेंगे अगली बार बुकिंग में कोई चूक हुई तो तुम्हें टीम से निकाल दूंगा अपने कथा प्रभारी पर कथावाचक टूट पड़ा था बिजली दोबारा आ गई कथा फिर से शुरू हो गई तीसरी लघु कथा का शीर्षक है घायल पंछी। चिंटू की दादी जानकी धार्मिक विचारों वाली महिला थी सुबह जल्दी उठकर घर के तमाम कामों को निपटाकर आंगन के एक छोर पर बने चबूतरे पर लगी तुलसी को जल चढ़ाता सूर्य देव को अर्ध देती और नित्य गीता के श्लोक पढ़ती थी चिंटू को धार्मिक कथा सुनाती अच्छे अच्छे संस्कार देती थी चिंटू भी दादी माँ का साथ पाकर बहुत खुश होता था चौथी कक्षा का छात्र चिंटू जब एक दिन विद्यालय से घर की ओर आ रहा था तो अचानक पेड़ से किसी पक्षी के नीचे गिरने की आवाज आई यहाँ एक उल्लू था जिसको दो कौ ने घायल कर दिया था उसकी गर्दन पर गहरा घाव हो गया था जिससे खून रिसने लगा था चिंटू के पास आते ही घायल उल्लू ने उड़ने की नाकाम कोशिश की पर पंख टूट जाने के कारण वह उड़ नहीं पाया चिंटू को उसकी हालत पर तरस आ रहा था वह सोचने लगा कि उसे अगर यही छोड़ दिया तो बिल्ली या कुत्ते का ग्रास बन जाएगा क्यों न इसे घर ले जाया जाए लेकिन कैसे दादी माँ से एक दिन अशुभ बातों के बारे में जब सुना था तो उसमें उल्लू या चमगादड़ का घर में प्रवेश भी अशुभ बताया था चिंटू ने कुछ दिन पहले कक्षा में घायल पक्षी की कहानी सुनी थी जिसको सिद्धार्थ ने बचाया था बस फिर क्या था चिंटू ने उल्लू को अपने थैले में डाला और घर के लिए ले चला यह सोचकर चल दिया कि किसी को खबर तक नहीं होने देगा चिंटू ने चुपके से घायल पक्षी को अपने कमरे में लाकर अपनी चारपाई के नीचे बांस की टोकरी में छिपा दिया एक पुरानी कटोरी में पानी और अनाज के कुछ दाने भी ले आया मगर घायल पक्षी ने खाने की तरफ ध्यान तक नहीं दिया उसकी घायल गर्दन के लिए चिंटू ने हल्दी का लेप भी तैयार कर लिया था बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले दादी माँ ने उसे चोट लग जाने पर लगाया था चिंटू घायल पंछी का ध्यान रखने लगा पंछी भी अब पहले से बेहतर स्थिति में आ गया था चिंटू को डर बस इस बात का था कि जब दादी को पता चलेगा तब न जाने क्या होगा एक दिन विद्यालय से लौटते वक्त जब चिंटू अपने कमरे में पंछी को देखने के लिए चारपाई के नीचे घुसा तो पाया कि वहाँ न तो बांस की टोकरी थी और न ही घायल उल्लू। हे भगवान अब क्या होगा चिंटू के मुंह अनाया से अनायास ही निकल पड़ा दादी माँ को आवाज लगाता हुआ चिंटू आंगन की तरफ दौड़ा दादी माँ को छत पर देखकर चिंटू फुर्ती से सीढ़िया चढ़ता हुआ उनके पास पहुंचा दादी माँ मुझे माफ कर दो मैंने आपसे यह बात छुपा कर रखी थी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो दादी माँ चिंटू रुआसा हो गया था अरे इसमें माफी मांगने की कौन सी बात है तुमने तो घायल पंची को बचाकर बहुत ही नेक काम किया है शाबास मेरे बेटे चिंटू की दादी मां ने उसे गले से लगा लिया मैं कल ही भोलू को बोलकर उसके लिए अच्छा सा पिंजरा बना दूंगी। जब तक यह पूरी तरह से ठीक न हो जाए। शुक्रिया, शुक्रिया दादी मां, मेरी प्यारी दादी मां। अभी आप सुन रहे थे मनोज कुमार शिव की कुछ लघु वाचक स्वर भारती परिमल